शांति शांति ही। ओम इस वेद विज्ञान के प्रसंग में जीवन में वेद के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को जानने और समझने का हम यत्न कर रहे हैं हम जानते हैं कि इस पूरे संसार में हमारे पास करने के लिए बहुत है कहीं हमारा सामर्थ्य कम है और काम ज़्यादा है कहीं वस्तुएं अधिक हैं उनका उपयोग हमारे लिए थोड़ा है ये जो हमारी परिस्थिति है कहीं व्यक्ति बहुत हैं उनसे हमारा बहुत सबसे संपर्क संभव नहीं है एक व्यक्ति हमसे बहुत कुछ चाहता है हम उतना कर नहीं सकते हैं एक व्यक्ति के लिए हम कुछ करना चाहते हैं उसे स्वीकार नहीं है जो हमें स्वीकार है उसकी प्राप्ति नहीं है जो दूसरा प्राप्त करना चाहता है उसे हम देना नहीं चाहते हैं तो हमारे साथ इस संसार में परिस्थितियाँ इतनी अलग अलग हैं और उसके कारण से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न रुचि की रुचि का दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में अलग भी हैं बहुत भी हैं लेकिन फिर भी हम साथ हैं जो हमारा अलग होना है वो हमारे साथ होने में कब कौन से समय वो ठीक रहता है वो कौन सी बात है कि हम सब अलग होते हुए भी कहीं पर एकत्रित हो जाते हैं कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जो इकट्ठे होने का जो आधार है उसको धर्म कहते हैं हमारी बहुत सारी बातें सब अलग अलग होंगी लेकिन जब हम किसी एक बात को मिलकर के मान लेते हैं उसे उचित मानते हैं सही मानते हैं स्वीकार करते हैं उपयोग में लाते हैं तो वो जो परिस्थिति है वो जो विचार है उसको हम धर्म कहते हैं और इसलिए धर्म के होने के लिए या मनुष्य के धार्मिक बनने के लिए जो मूल चीज है जिसकी आवश्यकता है उसकी चर्चा हम वेद मंत्र से कर रहे थे ऋषि दयानंद ने वेदोक्त धर्म की व्याख्या करते हुए जिन मंत्रों को सूत्रों को ब्राह्मण वाक्यों को उद्धृत किया है उनको देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमको सदा एक ऐसा प्रयत्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है हमको वो बात पढ़ने के लिए कही जाती है वो आचरण करने के लिए कहा जाता है जिसका कोई परिणाम एक जैसा निकलता है तो इसलिए हमको जो धर्म के नाम पर सिखाया बताया बोला जाता है वो ये बोला जाता है पैसा करो ऐसा बोलो तो ये ऐसा करो ऐसा बोलो ऐसा चाहो तो ये जो ऐसा करना है हम उसे धर्म मानते हैं लेकिन ये धर्म के साधन है इनसे जो प्राप्त होने वाला परिणाम है वो धर्म है तो हमने मंत्र में देखा कि वो कौन से साधन हैं जिनसे वो परिणाम प्राप्त किया जाता है परिणाम क्या है सुख है प्राप्ति का साधन क्या है धर्म है तो यदि आपने कोई अच्छा काम किया या जो इसको आप अच्छा समझते हैं वो काम किया और उसका परिणाम सुख नहीं हुआ तो वो धर्म की कोटी में नहीं आएगा इसलिए धर्म क्या होगा जिसका परिणाम सबके लिए श्रेष्ठ होना चाहिए एक बार ऋषि दयानंद के जीवन की घटना है जब मुंबई में ऋषि दयानंद रहते थे तो प्रातः काल के समय समुद्र के किनारे चौपाटी पर भ्रमण करने के लिए टहलने के लिए जाते थे एक संयोग ऐसा था अंग्रेज विद्वान जो विल्सन उनका नाम था वो भी मुंबई में रहते थे और वहां उनका भी टहलना होता था जब किसी ने उनको बताया कि यहाँ दयानंद आए हैं तो उनके मन में मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने अवसर देखकर जब ऋषि टहलने के लिए समुद्र के किनारे आते थे एक दिन उनसे चर्चा की आप जानते हैं ऋषि दयानंद तो अंग्रेजी नहीं बोलते थे अंग्रेजी के वो विद्वान नहीं थे और विल्सन को हिंदी नहीं आती थी तो उन दोनों ने संस्कृत में वार्तालाप किया उस समय का सारा वार्तालाप तो किसी ने उतना उद्धृत नहीं किया लेकिन उस प्रसंग में एक बात जो वार्ताकार ने उद्धृत की वो ये थी कि धर्म पर जब चर्चा चल रही थी तो उस अंग्रेज ने स्वामी जी से एक बात कही आप मुझे ये मत बताओ कि मनु ने धर्म के लिए क्या कहा है वेद ने धर्म के लिए क्या कहा है किसी शास्त्र ने धर्म के लिए क्या कहा है किसी विद्वान या महापुरुष ने धर्म के लिए क्या कहा है मैं तो ऋषि दयानंद स्वामी दयानंद धर्म के लिए क्या कहते हैं वो धर्म किसे मानते हैं वो जानना चाहता हूं ऋषि दयानंद धर्म किसे कहते हैं ऋषि दयानंद की परिभाषा स्वामी दयानंद की परिभाषा क्या है धर्म की तो उस समय जो स्वामी जी महाराज ने धर्म की जो परिभाषा दी उन्होंने कहा जो पक्षपात रहित सत्य और न्याय का जो आचरण है वो धर्म है वो पक्षपात रहित है वो न्याय संगत है सत्य पर आधारित है ऐसा जो आचरण हम करते हैं वो धर्म है क्योंकि ये रास्ता हमें धर्म तक पहुंचाता है धर्म के परिणाम तक पहुंचाता है इसलिए यह धर्म है हम जब भी कहते हैं कि सच बोलना धर्म है हम कहते हैं दान देना धर्म है हम कहते हैं यज्ञ करना धर्म है तो यज्ञ करना जो क्रिया मात्र है वो धर्म नहीं है वो धर्म के लिए है अर्थात धर्म का जो परिणाम है धर्म का जो फल है वो जिन साधनों से प्राप्त किया जाता है हम उसे धर्म कहते हैं इसलिए हमारे क्रियाओं में भिन्नता है हमको ये लगता है कि सुख तो मिलेगा लेकिन एक समझता है कि, कि किसी की बलि चढ़ाने से मिलेगा वो उसे धर्म कह रहा है आप कहते हैं ये धर्म नहीं वो धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म का जो परिणाम है वो उससे प्राप्त होगा क्या यदि उससे प्राप्त होता है धर्म का परिणाम है मुझे भी सुख होना चाहिए और दूसरे को भी सुख होना चाहिए लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंसा करता है बलि देता है तो वो प्राणी को दुख देता है और अपने को सुख समझता है तो इसलिए ऐसी चीज़ धर्म नहीं होती जब मैं किसी पर क्रोध करता हूँ किसी से कोई चीज़ छीनता हूँ मैं कोई लोभ करता हूँ तब जिसके प्रति मैं जो कटु व्यवहार कर रहा हूँ वो व्यवहार धर्म नहीं है क्योंकि उसका फल सुख नहीं है तो जो सुख को देने वाली चीज़ है जिसका परिणाम सबके लिए समान है वहाँ कोई पक्षपात नहीं है किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है किसी के साथ कोई बंधन नहीं है हमारे पास विवेक पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है तो ये जो अधिकार है ये प्रकट कैसे होता है तो उस मार्ग को जब हम स्वीकार करते हैं तो उसे धर्म कहते हैं ऋषि दयानंद ने जो मंत्र दिया संगक्षव संवदध्व सम्वो मनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे उपासते आपको चर्चा प्रारंभ करते हुए बता बताया गया था कि यहाँ इसका जो देवता है वो संज्ञान है अर्थात ये चीजें आपके अंदर एक समझ को पैदा करती हैं एक ऐसी परिस्थिति को पैदा करती हैं जो आपको उचित उद्देश्य तक उचित प्रयोजन तक पहुंचाए जो मंत्र के पहले चरण में तीन बातें कही हैं उनमें सम शब्द मुख्य है संग ध्वम समवो मनांसी जानता अर्थात तो बोलते तो हम सभी हैं हम जब विवाद कर रहे होते हैं तब बोलते हैं हम किसी से झगड़ा गाली दे रहे होते हैं तब भी बोलते हैं हम अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं तब हम चल रहे होते हैं और जब हम सोच रहे होते हैं तो कोई भी एक जैसा नहीं सोच रहा होता कोई भी अनुकूल नहीं सोच रहा होता कोई अनुकूल सोचता होता है कोई प्रतिकूल सोचता होता है कोई समर्थन में सोचता होता है कोई विरोध में सोचता होता है तुम तो समाज में तीनों काम सबके साथ हो रहे हैं जो भी मनुष्य है वो कुछ बोल रहा है वो कुछ कह रहा है वो कुछ मान रहा है और जैसा मानता है जैसा बोलता है उसके अनुसार अपना अपना कर भी रहा है मंत्री ये कहता है कि ये तो ठीक है कि ये मान रहा है ये बोल रहा है ये कर रहा है लेकिन बिल्कुल अलग अलग कर रहा है अलग अलग मान रहा है अलग अलग बोल रहा है तो इनके परिणाम भी तो अलग अलग आएंगे और इनके परिणाम अलग अलग आएंगे तो वो आपको एक जैसा सुख या एक जैसा दुख कैसे दे सकते हैं? तो सुख और दुख जो अंतिम परिणाम है एक से बचना है और एक को प्राप्त करना है तो वो अलग अलग चीजों से तो प्राप्त होने वाला नहीं है इसलिए वहां पर जो मुख्य बात है मुख्य विचार है वो है सम वहां ज्ञान के साथ भी सम लगाया है और यहां बोलने के साथ भी सम है करने के साथ भी सम है सोचने के साथ भी सम है हम जो बोलें समी इकट्ठा होकर के संभूय एक साथ तो एक साथ कैसे बोलेंगे तो एक साथ बोलेंगे तो एक प्रयोजन के लिए बोलेंगे एक उद्देश्य के लिए बोलेंगे एक फल को प्राप्त करने के लिए करेंगे तो वो जो बोलना है वो है समवद ध्व तो ये वाद जो है वाद तो बोलना है यदि इसमें वी लगा देते हैं तो विवाद हो जाता है अलग अलग बोलना विरोध विरोध में बोलना एक दूसरे के विपरीत बोलना लेकिन ये वी की जगह यदि सम लग जाता है तो उसका अर्थ उलट जाता है संवादत संवाद करने की बात कर रहा है विवाद करने की बात नहीं कर रहा है अर्थात जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं उनमें कभी विवाद नहीं होता जो धर्म, धर्म को जानना चाहते हैं वो कभी विवाद करते नहीं और विवाद करने से कभी धर्म तक पहुंचा नहीं जा सकता तो उसके लिए क्या करना संवाद जो संवाद है वो जिज्ञासा पर आधारित रहता है उसके अंदर जानने की इच्छा रहती है जब विवाद करते हैं वितंडा करते हैं छल करते हैं तो उस समय हम दूसरे को पराजित करने की इच्छा रखते हैं दूसरे को दबाने की इच्छा रखते हैं न तो हम उससे कुछ जानना चाहते हैं न हम उसे कुछ बताना चाहते हैं हम तो विवाद से उसको दबाना चाहते हैं उसको हराना चाहते हैं तो ये कहता है कि विवाद से धर्म नहीं होता विवाद से हमारे पास ज्ञान नहीं होता हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए संवाद करना पड़ेगा ये संवाद जो है हम इकट्ठे बैठकर जब बात करते हैं तो इकट्ठे बैठकर बात करने में बिना आवेश के बिना गुस्से के बिना किसी मान अपमान के बिना किसी किसी का नादर किए बात करते हैं तब वो बात हमारी संवाद होती है वहाँ मूल कारण जिज्ञासा होती है अर्थात ये बात अच्छी है सही है कैसी है ये जानना हमारी इच्छा होती है हमको कुछ बातें दूसरे को बतानी होती हैं दूसरे से कुछ बातें उसको स्वीकार करनी होती हैं लेनी होती हैं तो ये जो परिस्थिति होती है इसमें कहीं भी किसी को भी न तो अपमान लगता है न हानि होती है न किसी तरह का कटुता या परेशानी की बात होती है इसलिए धार्मिक लोगों की एक पहचान है जब वो चर्चा करते हैं तो वो संवाद कर और जो व्यक्ति संवाद कर सकते हैं वो ही धार्मिक हैं वो ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं वही किसी को कुछ दे सकते हैं इसलिए वेद मंत्र कहता है कि आप धर्म को जानना चाहिए और धर्म को बताना चाहिए तो बताने के लिए हमें बोलना है और जानने के लिए हमें सुनना है और ये जानना और सुनना जब हम इकट्ठे बैठ कर, कर सकते हों तब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं धर्म के विचार में होते हैं इसलिए मंत्र में जो तीन मूल शब्द दिए हैं उन सब के साथ सम जो उपसर्ग है वो लगा है तो उपसर्ग जो है क्रिया का अर्थ को बदल देता है वाद केवल बोलना है विवाद झगड़ना है और संवाद एक दूसरे की बात सुननी और एक दूसरे को बात कहनी है तो ये हमारे धार्मिक होने का बहुत जो मोटा उदाहरण है कि हम संवाद कर सकें हम अपनी बात आराम से कह सकें और दूसरे की बात हम सुन सकें उसकी बात को हम समझ सकें और अपनी बात को समझा सकें तो वो जो समझने और समझाने योग्य बात है वो केवल धर्म की हो सकती है वो और कुछ नहीं हो सकती इसलिए इस मंत्र में जो शब्द प्रयोग में लाया गया है वो संवद ध्वम ओ र्व शांति शांति शांति क्षमा शांतिरे थे ओ शा शांति शांति